शांति शांति तो ये कहता कि जो व्याप्यत्व सिद्ध है ये तीन प्रकार का क्या क्या है साध्य व्यापक साध्य व्यापक और साधनावचन साध्य व्यापक ये तीन कहा था तो उनसे पहला को दिखा दिया दो दृष्टान दे दिया पर्वतो धूमवान बने हैं और तत्वतवर्तनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वाद बाह्य हिंसावत्त और निषिद्धत्व उपाधि ये केवल साध्य व्यापक द्वितीय यथा द्वितीय तो पक्षधर्मता अवच्छिन्न साध्य व्यापक है ना द्वितीय पक्ष धर्मता पक्ष पक्षधर्मता क्या है पक्ष में रहना वो पक्ष है।, है तो उससे अवचिन्न पक्ष धर्मता से अवचिन्न जो साध्य का व्यापक हो जाए दृष्टांत देते हैं वायुः प्रत्यक्ष इत्यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रय उभुत उपाधि वायु वायु क्या है प्रत्यक्षस्पर्श्रय तो, उपाधि क्या है उद्भूत उद्भुत रूपाधि अभी लो उपाधि करेंगे उद्भूत रूप उपाधि उपाधि को हमें ये उपाधि है ना नहीं है जांच पड़ताल करेंगे तो अभी देखें जिसको हमें उपाधि बनाना है हम देखन, देखना है कि ये साध्य का व्यापक है ना नहीं और साधन का अव्यापक बना है तो देखो साध्य क्या है इसे प्रत्यक्ष साध्य और साधन हो गया जहात्यक्ष का चाहिए चाहिए साध्य समान ना अत्यंत इसमें जाना है प्रत्यक्ष का का आश्रय बा आदिकरण कौन है, शारी है? शारी है. <स्तिर्णा> हम्म प्रत्यक्ष अधिकरण चक्षुत देखो हमें प्रत्यक्ष घटपट आदि प्रत्यक्ष है निकस्मार्ण? तो उसमें प्रत्यक्षत्व का वो अधिकार नहीं उसमें उद्भूत अनुपो तो भी है ना होने से व्यापक है? मतलब है।, हाँ। है।, <coughs> है ये शुक्ल रूप है रूप प्रत्यक्ष है लेकिन परमाणु में रूप प्रत्यक्ष नहीं उद्भुत नहीं है वो अनुद्भुत है रूप तो है परमाणु में लेकिन वो उद्भूत नहीं है अनुद्भुत से अनभुत अनुत वो है तो जैसे हम घटपटा दी ये उसमें प्रत्यक्ष रहता है है ये प्रत्यक्ष होता ना नहीं और उसमें भी रहता है तो उस प्रकार हम लेंगे आत्मा आत्मा होता, होता है तो आत्मा हम लेंगे प्रत्यक्ष का आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ना नहीं आत्मा का प्रत्यक्ष मैं नहीं हूं कब कहते हैं आप देख तो नहीं, तो नहीं। अरे प्रत्यक्ष का मतलब केवल क्या होता है तो प्रत्यक्ष का अर्थ जैसे ही आप बाह्य इंद्रिय से उसको ये होता है अनुभव होता है है ना तो मन के द्वारा मैं हूं ऐसे होता है ना नहीं <laughs> कभी कहते हैं मैंने कभी नहीं था ऐसे कभी कहते हैं मैं हूं तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है सभी को सभी को प्रत्यक्ष होता है आत्मा का तो उनसे तो तो आत्मा में आत्मा में ना तो उसमें उद्भुत रूप नहीं है उद्भुत रूपव नहीं है ना होने का कारण तो एक जगह जैसे आपने दी देखा दिया उसमें तो शादी का व्यापक हो जाता है जो उपाधि शादी का व्यापक है लेकिन हमें एक ही दृष्टांत ले लिया ये भी प्रत्यक्ष का आश्रय है लेकिन उसमें तो नहीं है अद्भुत तो नहीं है को कोई नहीं देख पाते ना होने कारण उसमें नहीं गया तो इसलिए हमको ये जो वायु प्रत्यक्ष है ना ये कहते हैं उसमें प्रथम का क्या है क्या है किंतु से लक्षण पक्षधर्मतावचिन्न साध्य होगा हाँ। है ना पक्ष धर्मताविन्न ये हमें जो बायू में लिया यह है तो द्रव्य जो द्रव्यू को पक्ष लिया उसमें हमें बाह्य इंद्रिय ग्रहण और द्रव्य है ना ऐसे ही विशेषण दे देंगे है ना ये कहता है <coughs> वायु प्रत्यक्ष यहाँ तक उपाधि तत्यक्ष तत्र उद्भूत इति न केवल साध्य साध्य का व्यापक नहीं रूप में व्यभिचार हो रहा है किंतु द्रव्यत्व लक्षण कि द्रव्यलक्षण यक्षधर्म तदव्छिप्रत्यक्षव पक्षधर्मतावच्छिन्न साध्यव्यापक तो यहाँ पर केवल साध्य का व्यापक नहीं हो रहा है वायु प्रत्यक्ष वायु प्रत्यक्ष हो रहा है ना नहीं हो रहा है कैसे से होता है, है। लेकिन दिखाई पड़ता है वो प्रत्यक्ष होता है लेकिन उसमें रूप नहीं है है न होने के कारण तो ये जो उपाधि है वो शादी का व्यापक नहीं हो रहा है न होने के कारण ये कहते हैं कि जो यहाँ पर पक्षधर्मता वचिन ये केवल साध्य का व्यापक नहीं हो रहा है इसलिए कि वायु में आपका भी विचार है प्रत्यक्ष का आश्रय है जैसे वायु है जैसे आत्मा है वायु में वायु का तो प्रत्यक्ष हो रहा है आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसमें रूप तो तो नहीं है ना होने के कारण ये केवल साध्य का व्यापक नहीं है नहीं। तो उसमें उसमें ये कहते हैं पक्षधर्मता तो पक्षधर्मता पक्षधर्मता देंगे देंगे देंगे क्या देंगे? हम द्रव्य तो है ये तो ऐसे ही द्रव्य लेंगे जो बहि इंद्रिय से, से जो बाह्य इंद्रिय से जो ग्रहण होता है जो द्रव्य है तो तो इनसे ना पक्षधर्म तव तो वही ऐसे बहि बहिर्द्रव्यव लेना ऐसे कर देंगे तो अभी अभी व्यापक पक्ष धर्मता से इतना ही जुड़ देंगे बहिर्द्रव्य तो अगर तो बहिर्द्रव्य इंद्रिय से ग्राह्य कौन हो जाएगा भाईू। जो वायु इंद्रिय से दुण। दुण। से तो तो तो इंद्रिय से जो है तो रप, तो उसमें रहेगा अर्थात है? ये जैसे द्रव्य लेने ना तो ऐसे द्रव्य का विशेषण हम लेंगे द्रव्य बहि द्रव्यवचिन न बहिइंद्रिय द्रव्य ऐसे ही होना चाहिए ना आत्मनि आत्मा व्य विचार वर्णा है बहिस्पदम्म कहेंगे बहिर्द्रव्यवचन द्रव्यवचन पक्षधानता तो होने से अभी देखो इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य है तो कौन कौन ग्रह होंगे बाहरी इंद्रिय से है ना पर तो ये ये हो तो होने से आत्मा में अगर नहीं जाता है तो कोई दोष नहीं क्योंकि वो बाहरी इंद्रिय से नहीं होता है चक्षु चक्षुक ना, नाशा जीवा से आत्मा नहीं होता है तो पक्ष धर्मता हमें दे देंगे है ना ये जो हेतु है प्रत्यक्ष ये हेतु को पक्ष में रहना यह पक्ष धर्मता है तो उन्हें पक्ष धर्मता कैसे ना इंद्रिय तो से तो से जो जो बहिर्द्रिय ग्रहु बहिंद्र क्या है पृथ्वी जल तेज वायु है ना आएं। आएं। ये इंद्रिय से ग्रह तो ये करते हैं अभी तो अभी देखो इसमें प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष विशेषण देंगे तभी ये प्रत्यक्ष गा। तो, तो, तो, तो क्या किसको लेंगे घटपटादी लेंगे घटपटादी उसमें बहिरेन्द्रिय ग्राह्यत्व भी है और प्रत्यक्ष है ना प्रत्यक्ष भी है और उसमें स्पर्शाश्रय भी है घटना स्पर्श करते है ना नहीं तो पक्ष धर्म का अवच्छिन्न जब दे देंगे तो ये तो ये आ जाता है उपाधि होता है। पक्ष धर्म का अवच्छिन्न साध्य का व्यापक होता है प्रत्यक्ष का व्यापक होगा अगर ये केवल कहेंगे तो साध्य का व्यापक नहीं हो रहा तो पक्ष धर्मता अवच्छिन्न ये साध्य व्यापक है तो ये द्विती वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय्वाद उद्भूत उपाधि तस् यत्यक्ष तूतूपाध्यव्यापक ये कवल का नहीं है किंतु रूप ऊप्य विचार वायु में रूप नहीं है ऊपन सेपमें व्यविचार है किंतु द्रव्यगछ्यव्याप बहिर्द्रव्यतावश्य साध्य व्यापकत्व इतना ही हम लक्षण बना देंगे तो फिर कोई ये नहीं और फिरी ये है और फिर ये कहते हैं ठीक है बहिर्द्रव्यवावच्य कहेंगे तो आत्मा में आत्मा भी द्रव्य है तो प्रत्यक्ष होता है इसमें स्पर्शास्त्र कहें ये तो, तो बाहिन्द्रिय भी नहीं होता है तो इसलिए बहिर्ंद्रिय पद दे देंगे तो आत्मा में बेविचार नहीं होगा नहीं हो। आत्मा बहिर्ंद्रिय से ये नहीं होता उसमें नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं बह बाह्य इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष स्पर्श क्या है तो प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रित जिसमें है तो केवल बहिर्ंद्रिय से ही है अंतर मन मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है लेकिन ये वही पद दे देंगे तो आत्मा लक्षण नहीं जाएगा समझ आया ना नहीं किसको नहीं आया किसको नहीं आया नहीं पद दे देंगे देखो द्रव्य तो आप अच्छे न कहेंगे तो द्रव्यत्विन्न कहेंगे तो आत्मा भी द्रव्य है ना नहीं आत्मा क्या पदार्थ है द्रव्य है तो व्यापक है, इतना कहेंगे तो आत्मा में लक्षण जा रहा है हाँ। बहीर लेकिन बहीर उसने उसने तो तो कहा उसमें तो रूप तो रूप है नहीं है तो इसलिए हमें बहिष्पि द्रव्यत्व अवचिन्न तो दिया जाएगा हाँ, हाँ। प्रत्यक्ष तो ऐसे ही कहेंगे तो बहिर्द्रव्य के द्वारा बहिर्द्रव्य बचना तो ये बहिष्पद किसके लिए है आत्मा में हाँ। आत्मा कुछ अलग, अलग करने के लिए क्योंकि आत्मा इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इनसे बहिष्पद दे देंगे तो आत्मा में न देने से कोई कोई दोष नहीं है क्योंकि आपने ऐसा ही विशेषण दे दिया है कि पद है कि तो तो इतने कहेंगे तो अभी घटपट आदि में आ जाएंगे उस द्रव्यवचना है ना नहीं से तो बहिर्द्रव्यवचन इसलिए आत्मा ने भीचारणा है बहिस्पदम न प्रत्यक्ष साधन अव्यापक अभी साधिकता व्यापक हो गया हुआ <laughs> अभी इतना देने से बहि द्रव्य तो आवचन रहेंगे तो अभी उद्भूत रूपत्व ये साध्य का व्यापक हो गया जहां जहां साध्य रहेगा प्रत्यक्ष तो रहेगा तब वहां रहेगा साध्य जहां जहां साधन रहेगा वहां वहां हाँ जो जिसको आप उपाधि बनाने जा उसका अभाव रहेगा है ना तो इनसे ये कहते हैं कि <coughs> तो, तो तो यहां पर उसका उद्भूत उद्भूत नहीं mm. जान जान है। है। नहीं प्रत्यक्ष है है साधन का होना साधन का अव्यापक मतलब क्या है साधन मन का प्रतियोगी साधन हो गया प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय को प्रत्यक्ष स्पर्श लेंगे बायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श से है ना आश्रयत्व अधिकरण वायु तायत रूप ना मतलब उसका असंधा भाव है <inception> हो हो जाएगा धर्मता साध्य व्यापक तत्व रूप इस प्रकार आप साध्य हो और क्या क्या हुआ? है? साध्य ध्वंस विनाशीजन्यवारी एक ध्वसवीनाशी ध्वंस बिना भागतोम भाग भागवत उपाधि बोले ना अभी हमको उपाधि को जिसको उपाधि बनाना चाह चाहते हैं तो वो साधे का व्यापक होना चाहिए साधन का अव्यापक होना चाहिए है ना? ये भावतों को हमें साध्य का व्यापक और साधन का प्रतियोगी को भाव में आना चाहिए और साधन अत्यंता प्रतियोगी इसमें आना चाहिए तभी यह उपाधि बनेगा तो अब ले लीजिए अभी केवल हमें ले लेंगे दोन सौ विनासी इसमें ये उपाधि अभी नहीं लग पाएगा नहीं ना? तो तो लाना है ना? इसमें साधु हो गया विनाशी है ना तो साधु समान आदिकरण कौन हो जाएगा बिनासी जो है घटपटा दी है तो तो तो वो घट भावत्व है है ही ही साध्य हो गया आवचन एक पदार्थ हमको ढूंढना जिसमें विनाशी तो, तो है लेकिन भावत्व नहीं है उपलब्ध नहीं है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है अब आपको तो नहीं पता है <coughs> प्रागभाव है ना नागभाव जो है प्राग क्या है प्राग क्या लक्षण है <coughs> प्रागभाव प्राग उत्पत्ति है पूर्व कार्य से है ना कार्य उत्पत्ति होने से पहले वो कार्य का जो अभाव है अभी ये घट बना नहीं है है ना अभी जो अभी जा रहे हैं, तो ये घट अभी बना नहीं है तो इससे पूर्व में जो घट का जो अभाव था उसका नाम है प्राग अभाव उत्पत्ति है घट उत्पत्ति है घट कार्य है उत्पत्ते है पूर्वम कार्य कार्य उत्पत्ति होने से पूर्व में जो अभाव है उसका नाम है प्राग अभाव <laughs> ये विनाशी ना अविनाशी है प्राग नष्ट होता है अरे जब जो अभाव जब नष्ट नहीं होगा तो घटो उत्पन्न होगा कैसे है ना तो तो वो जो प्राग अभाव है वो विनाशी है तो जब उसका अभावन का अभाव रहेगा तो घट उत्पन्न होगा तो, तो इसलिए प्रतियोगी प्रतियोगी है उसका कारण है तो अभी हमें प्राग भाव, प्राग भाव ये प्राग भाव ये विनाशी है विनाशी तो उसमें तो है लेकिन भाव तो नहीं है भावक तो नहीं, नहीं।, नहीं। है भावतो है अभाव पदार्थ है, उपलब्ध में तो से यह नहीं है, उपलब्ध अरे दो प्रकार पदार्थ है एक भाव पदार्थ एक अभाव पदार्थ है से ये भाव किस में रहेगा भाव पदार्थ में रहेगा ये बिनाशित्व जैसे बिनाशित्व में है ऐसे अभावत्व होना चाहिए उसमें आ, आ, तभी ये अभावत्व उसका व्यापक होगा साध्य अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी इसमें आएगा तो ये क्या बनेगा व्यापक साध्य व्यापक बनेगा लेकिन इसमें नहीं हमें एक जगह ले लिया विनाशित्व ले लिया तो विनाशित्व तो है इसमें प्रागोभाव में तो उसमें भावत्व नहीं है न होने कारण साध्य व्यापक नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे तो इसमें फिर साधना साधन मतलब अब हमें दे देंगे जन्य विशिष्ट विनाशिका साधना तो क्या है इसमें विशेषण जोड़ेंगे विशिष्ट विनाशी तो जन्य तो विशिष्ट विनाशी प्रागभाव नहीं है ना? तो है ना जन्य क्योंकि प्राग जन्य है अनादि शांत प्रागभाव अनादि मतलब जिसका जन्म नहीं है है ना वो अनादि काल से ही अनादिकाल से न भी देते आदि कारण तो अनादि है तो अनादि होने से प्राग आप नहीं ले सकते जब जो विशेषण जोड़ दिया है साधना अवच्छेद जब साध्य तो साध्य को ले लिया है तो ये उदाहरण नहीं ले सकते उसी अनुसार आपको लेना पड़ेगा जन्यत्व है और विनाशी है।, तो, तो है ना ना ना नहीं नहीं और और है है भावत्व घटना साधु समान अधिकरण अत्यंता भाव तो अत्यंता भाव किसका हो जाएगा अत्यंत भाव का अत्यंत भाव हाँ। किसका ये हो गया अभावी समान भावत्व में चला गया साधी का व्यापक हुआ कैसे ये साधन अवचिन्न साध्य व्यापक हुआ जैसे पक्ष धर्मता अवच्छिन्न साध्य व्यापक हुआ था तो वहां पे साधना आ, साधना ना? ना? ना? ना? तो अभी हेतु है हेतु का अभ्यापक होना चाहिए ना? <coughs> ना? जान जान है न जहा जहां जन्य वहां वहां भावत्व है कहा नहीं है जहाँ जहाँ जन्यत्व तो है वहाँ वहाँ भावत्व तो है ना नहीं नहींगभाव <coughs> नहीं ले सकते राग भाव जन्य नहीं है नहीं, नहीं है तो क्या क्या लेंगे प्रध्वंस है ना नंस प्रध्वंस का अर्थ क्या है उत्पत्ति अनंतरम कार्य है ना कार्य किसको कहते हैं जो उत्पत्ति होता है है ना।, है ना ये जब गया गया hai, गया गया गया है ना ना कार्य कार्य उत्पन्न उत्पन्न हो हो हो तो उत्पत्ति अनंतर वो जो कार्य उत्पन्न हुआ ये भाव ना अभाव है घट फूट गया तो घट का अभाव हो गया ना तो होने से उत्पत्ति अनंतरम कार्य से जो कार्य उत्पत्ति होने के पश्चात तो जो अभाव रहता है वो जो अभाव उत्पन्न हुआ तो कार्य है तो वो अभाव का नाम है प्रद्धा ना, उत्पत्ति अनंतरम कार्य से कार्य रूपी अभाव का घट उत्पत्ति है नहीं अभी तो नहीं अभाव। आ, पढ़ाते ऐसे ही है उत्पत्ति अनंतरम कार्य घटो उत्पत्ति के बाद में जो अभाव है क्या इसका मतलब है घटो उत्पत्ति का अनंतर जो अभाव है, उसका नाम है प्रध्वंसागर अभी पता नहीं है पश्चात उत्पत्ति अनंतरम कार्य कार्य उत्पत्ति होने के पश्चात जो जो अभाव वो जो कार्य उत्पन्न हुआ वो अभाव रूपी कार्य है अभाव उसी का नाम है प्रध्वंस और उत्पत्ति का में जो अभाव था उसका नाम है तो ध्वंस में जन ध्वंस में जन है ना नहीं क्योंकि ये प्रध्वंस उत्पन्न हुआ है जनव है जन मतलब जो उत्पन्न होता है और उसमें भावत्व नहीं है है ना साधन वनिष्ठ है ना अत्यंत तो हो गया, प्रतियोगी हो गया, वन का प्रतियोगी दुन चला गया तो, गया। तो हो गया आपका क्या उपाधि नहीं भाव जन हो गया उपाधि समझ आया नहीं साध्य का व्यापक और साधन का व्यापक साध्य का व्यापक हो गया लेकिन उसमें साधन व्यापक हुआ और आपका जन्यत्व जन्य विशिष्ट व जन्यत्व का अधिकरण हो गया आपका तो उसमें भावत्व नहीं है अभाव है न तो निशे उसमें लक्षण गये चला गया चला गया चला गया होने कारण हमको चाहिए साधन साधन साधन का का का का अधिकरण अधिकरण में जो प्रतियोगी होगा होगा वही अभ्यापक हो, साधन का हो गया उसमें जिसको उपाधि बनाना है उसका उसमें अभाव है ना? जिसका भाव होगा वो अप्रतियोगी होंगे अभाव होगा वो प्रति होगा प्रतिमा साधना व्यापक अतः साध्य पक्षधर्मतावच्छिन्न साध्य व्यापक सती साधना अवच्छिन्न नहीं भावे उपाधि प्रति हो गया आपका दूसरा तीसरा हो गया है तो इस प्रकार ये कहे द्वन विनाशी बिनासी जनवाद तस्य यत्र तस् तत्र यत्र त्र इति न केवल साध्यव्यापक प्राग भाव तीहत किंतु जन्यूप साधनाविन्न विनाशनाविन्न साध्यव्यापकमें तो दिखा दिया hmm. Hmm. यत्र तत्र भावत्म साधन अव्यापक ध्वंस ध्वंस मतलब तत्र प्रध्वंस तरह उसमें आपका साध्य के व्यापक होकर साधन का अव्यापक होकर ये साधन अव्यापक तत्र भाव विरहात समझे ना तो इस प्रकार यह साधन का का दे दिया समझ में आया आया सभी को ना नहीं आया। <coughs> अभी दूसरा एवं तृतीय और एक दृष्टान देते हैं स श्यामो मित्र तनवात इतना शाकज उपाधि एक दिन साम मिश्रतनेमो मिश्रतने दे दे ये, है है, ना? वो मतलब क्योंकि मित्र का तने होने से मित्रा मित्रा, तने तने तने, मित्रा का तने होने से <coughs> श्याम तो तो उपाधि इसमें मित्रा एक स्त्री है ना, मित्रा एक स्त्री है उसका आठ पुत्र थे आठ थे। तो उसमें से पहला जो है ना पहला नहीं पहला जो सात है तो उसने साख खाई थी साख इसलिए उसका पुत्र काले काले सब पैदा हुए <laughs> काले काले पहले लेकिन आठवा जो हुए वो शाक नहीं खाई थी ये गोरा उत्पन्न हुआ तो इसीलिए उसको बनाया अनुमान बनाया स मित्रतनेपात इत्यत्र इतना शाकपाकजन्य उपाधि श्यामत्वस्य से नीलघट न सत्वात् केवल साध्यव्यापक किंतु साधना गिन्न व्यापक अष्टमे पुत्रे तो साधन च <coughs> ये पुत्र अभी ले लो हम ये करेंगे अभी जांच करेंगे अभी उपाधि बनाना है शाकजन्य है ना जहाँ पाक जन्य तो रहेगा तो रहेगा ना नहीं रहेगा साधु समान हाँ तो चला जाएगा तो ये साध्य का भी आपको हो जाएगा है ना तो अभी देखो। साध्य हो साध्य गया श्यामत्व श्यामत्व का अधिकरण जैसे मित्र कन्या का जो सात मत साथ पुत्र है ना ये सात पुत्र ये सब श्याम है श्याम उसमें है और उसमें तो है, जाने तो है ही है, ना? ही लेकिन हमें हमें तो तो व्यापक हो हो गया, हो गया। हम एक तो हमेशा तो हमको दोस्त देखना है ना? तो साध्य का व्यापक नहीं करने देना। तो हम देखेंगे श्याम घट है ना काला घट है न घट है है है है ये ये का ना ना नहीं है ना नहीं ना। लेकिन तो था। ना। <laughs> <ने>। नहीं इसमें लेकिन था थोड़ी पेट से उसको निकाला <laughs> <laughs> तो तो से बना है <laughs> कौन <कोने> से <laughs> हाँ ये शामो घट में तो श्याम तो है पर शाक शाकजन्य तो नहीं है तोने से ये साध्य का व्यापक हुआ नहीं नहीं हुआ नहीं होने का ना हाँ ये दस जगह में है एक जगह में आप उसका अभाव दिखा दो जहाँ श्याम तो रहेगा उपाधि को नहीं रहना है तो व्यापक हो गया अब ये आपको दिखा दिया है, अभी श्याम का अधिकरण श्याम घट है ये उसका प्रतियोगी हो गया शाख पक जन अप्रतियोगी नहीं हुआ तो साध्य व्यापक नहीं हुआ साध्य समान अधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व शाख पक जन रह गया तो से तो केवल साध्य व्यापक तो नहीं है अभी ये कहते हैं कि साधना साध्य व्यापक ले लो मित्र तो साधन आवचिन्न साधन मित्र मित्र छिन्न श्याम है ना तो मिले मित्र अब अब श्याम घट नहीं ले सकते क्योंकि श्याम घट मित्र का तनय नहीं है तो मित्र तनयत्व कहा मित्रा का सात पुत्र में रहेंगे है है है ना ना <coughs> मित्र का जो पुत्र पुत्र <coughs> इसमें <स्यामकु जाना> नहीं <coughs> है, जाने जाने जाने जाने साधना अवच्छिन्न साधे व्यापक साधना हो गया मित्र तनेक मित्र तनेक मित्र का मित्र का कितने लड़के ने आठ तो सात सात सात में केवल ये ये नहीं नहीं को ही तो लेंगे तो लेंगे और कोई साधना <coughs> तो जो श्यामत हो में होना चाहिए मित्र तमय को अवचन्न होना चाहिए इस प्रकार ये सात पुत्र ही होंगे और इससे बाहर कोई नहीं होंगे तो उसने जनक व्यवस्था साधन आवचिन्न साध्य व्यापक तो हो गया जन अब साध्य व्यापक हो गया अब हमको दिखाना है साधन का व्यापक जाए जाए मित्र वहां वहाँ साख पो हमको दिखाना है मैं नहीं नहीं नहीं दिखाना है अब हम दिखाना है तो मित्र का कितने कितने लड़के हैं आठ में तो सप्पा तो है तो आठ इस ना इसमें नित्र गोरा है गोरे है।, है।, है ना तो इसमें मित्र तो रहता, रहता है ना नहीं रहता है नहीं रहता रहता है ना अरे मित्र का आठ पुत्र है ना मित्र ना ना का आठ पुत्र होने से सात काले एक गोरा है तो उसमें ये इसमें जैसे मित्रतने, है, है। तो अभाव हो गया अभाव होने से प्रतियोगी हो गया तो साधन साधनिष्ठ अत्यंत का साधनिष्ठ हो गया गौरव तनिष्ठ अत्यंत भाव हो गया शाकित ने तो, तो से साधन का अव्यापक हो गया तो अव्यापक होने से तो क्या हो गया साधा व्यापक हुआ और साधन का अव्यापक होगा इसी प्रकार ये कहते अष्टमे पुत्रे साक्यो बि रहे साधना अव्यापक इत्यादि इस प्रकार आपका ये कर दिया आश्रय सिद्ध क्या है असिध तीनों प्रकार असिध दिखा दिया आश्रय सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्याप्य सिद्ध है ना व्याप्य ये कहते हैं व्याप्यत्व व्याप्यवाद सुपाधिक हेतु सुपाधिक व्याप्य सिद्ध अभी जो ये हेतु है जितने भी हमें हेतु सब लिया है ये सब है उपाधि से युक्त है, है। न उपाधि से युक्त होने से ये सब का व्याप्य है ना व्याप्य इन इन हेतु को लेकर अभी ये कर दो हो गया ना तो अभी अभी ये करो जैसे कि यहां दृशब्द ले लिया आपने ये सब आपने देखा कि ये धिक हो गया जितने उदाहरण ले लिया है तो ना ना तीन चार पांच उदाहरण लिया सभी ये सब गए तो पे सुपाधिकास जांच करो पे तो हो रहा है न नहीं मित्रता ना ने? तो अभी ले लो अभी ये अपना व्याप्ति को दिखाएगा ना नहीं दिखाएगा व्याप्ति अब पहले हमको ये करना है कि ये ये ये केवल केवल व्यक्ति की नवय ना व्यक्ति की है ना जब वो साध्य के साथ रहेगा और साध्य का अभाव में नहीं रहेगा तो अन् व्यति और अगर केवल अन्वय व्यक्ति दिखाएगा केवल और केवल व्यतिरिक दिखाएगा तो केवल दिखा? <coughs> अब ये करो हेतु व्यति जहा जहा मित्र था था था। तो, ना तो है ना नहीं? हाँ है। जान जान तो एक जगह आप हजार जगह में दृष्टांत दिखा दो उदाहरण अगर एक जगह में ले लिया तो नहीं होगा देखो मित्र तो में मित्र तो आठ में है लेकिन तो सात में है। साथी। साथी। साथी। साथी। साथी। कितने जगह और हेतु आठ हेतु साध्य का अधिक देश में रह गया अभी भी हो गया है ना? है ना? जब धूम को साध्य बना दिया बनी को हेतु बना दिया पर्वतो धूमवान है, बने हैं तो बनी कितने जगह में रहता है चार जगह में और माह तीन जगह में तो उनसे जो साधन है हेतु है अधिक जगह में रह तो बेविचारी पुरुष के साथ स्त्री अगर रहे तो सती है और अधिक अधिक पुरुष के साथ रहता है तो बेविचारी तो उनसे अभी साध्य का व्यापक नहीं हुआ अभी हेतु हो गया साध्य का व्यापक है ना हेतु का व्यापक साध्य होना चाहिए मित्रता है तो तथा श्यामत तो नहीं है आठवा पुत्र में मित्रता तो है और उसमें श्यामत तो नहीं है हो गया? तो ठीक है हमें अन्य व्यक्ति नहीं दिखाया है ना तो हमें ये ले व्यत्रो व्यत्र क्या है जहा जहाँ का अभाव है वहां मित्रता तो अभाव होना चाहिए तो में ए, ए, जो आत्मा है उसमें तो, है। है। गया। तो, तो दोनों हो गया ना? तो केवल उपाधि वाला होने के कारण ये व्यापित्व काशी व्याप्य मतलब व्याप्तिक आश्रय है व्याप्य तो उसमें हेतुत्व तो नहीं रहता है हेतुत्व तो का आभास रहता है दोष रहता तो वो व्याप्ति को नहीं दिखाएगा तो इसी प्रकार और जितने भी दृष्टांत आपने लिया पहले, सभी में एक घटेगा है ना जैसे कि पर्वतो धूमवान बने लीजिए क्या उपाधि उपाधि ये, ये ना अभी व्याप्ति तो व्य व्याप्ति का अभी उसमें व्याप्ति नहीं है व्याप्ति नहीं है तो चलो कैसे दिखाओ व्याप्ति कैसे नहीं है जो साधे के साथ रहता है और साधे का अभाव में नहीं, नहीं, रहता नहीं रहता है वही देखा तो, तो है न तो जहाँ जहाँ बनी है वहां वहां धुमा है ना नहीं कोई कहता है कोई कहता बनी है लेकिन साध्य नहीं रहता है बनी अकेला रहता है बे है ना अपना पति को छोड़कर अभी तो अयोलोक में ये बनी रहता है लेकिन साध्य है उसमें नहीं रहता न होने के कारण ये साध्य का व्यापक नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं साध्य अधिकरण नहीं है हो गया तो ठीक है अभी हमें नहीं जहा जहा धूम का साध्य का अभाव वहां का हेतु का अभाव होना चाहिए धूम का अभाव अधिकरण कहा है तो आयगुलुक है, है ना? तो उसमें अभाव होना चाहिए का। में बनी का अभाव है, नहीं व्याप्य तो का अभाव में अंतिम पांच हेतु अंतिम हेतावस में चलिए तो पांच हेतु क्या क्या थे सब्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिध बाधित है ना? तो चार हम अब तक कर लिया समझा ना नहीं तो अभी पांचवा बचा गया तो बाधित हेतु अभी ये कहते हैं यश साध्याभाव प्रमाणांतरणे पक्ष निश्चित सब सबाधित है ना? नाधित हेतु हेतु भाषा वही होता है एक कहते यश साध्या जिस हेतु का साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित है उसका नाम है बाधित है ना तो ये कहते हैं देखो अन्य प्रमाणों से उसी प्रमाण ने अन्य प्रमाण से देखो ये यथा बनने रानुषण है ना न द्रव्यवाद बनी अनुष्णा <coughs> बन ही अनुष्ण द्रव्यत्वा <coughs> देखो ये कहते हैं जहां जहां द्रव्यत्व तो रहेगा वहां वहां अनुष्णत्व तो रहेगा है ना जैसे जला दिए नहीं जल है पृथ्वी है वायु है आकाश है काल है आत्मा है मन है तुम अनुष्ण तो है तुम वहाँ अनुष्णत्व तो है एना? है ना जान -जान तो है, तो है ना नि? तो नहीं हुआ है ना नहीं नहीं नहीं निश्चित लेकिन उस वाले द्रव्य द्रव्य में क्या कितना आयेंगे नव्य है न तो नौ नौ में से आठ में से आप अनुष्ण्व तो ये कहते इसमें कहता है जैसे ग्रह है है दिन दिन। है या पिघला ता हुआ तो है। उसमें उसमें तो लेकिन ना देखो ये कहते हैं द्रव्य हेतु है हमको व्याप्ति बनाना है ना जहाँ जहाँ हेतु रहेगा वहां वहां साध्य को रहना है ये तत्व साध्य ये तो है ना तो जहां जहां द्रव्य तो है तो नौ द्रव्य है आ, तो आठ ले लीजिए तो और इसमें अनुष्णत तो है ना नहीं बढ़ी तो तो को छोड़कर अनुष्णत तो है लेकिन आप हजार भी देखा दीजिए एक अगर एक जगह में आपने नहीं देखा पाए तो जैसे ही ये आठ में द्रव्य तो रहता है नौ ये है, ये बनी बनी है है इसमें द्रव्य तो रहेगा रहेगा ना नहीं, रहे नहीं रहे तो उसमें अनुष्ण तो है क्या प्रमाण है आपके पास बनी में अनुष्ण तो नहीं है जैसे हाँ पृथ्वी आदि आठ में आपने प्रत्यक्ष कि कैसे पता चला कि ये जो आठ में उष्ण्व तो नहीं है तो से तो उसी प्रकार ये बन्नी, में हाथ हाथ उला है ना तो प्रत्यक्ष है तो ये ये अनुमान चल अनुमान चल रहा अन्य प्रमाण अंतरण अंतर मतलब अन्य प्रमाण प्रमाण अंतर है ना कितने प्रमाण है अभी सोचने पड़ता है चार घंटा अनुमान प्रमाण है तो हमारी ये अनुमान प्रमाण चल रहा है तो उससे अन्य प्रमाण क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से आप अग्नि में हाथ डाला तो आप बोला आ गया जन बनी उष्ण है समझा ना तो इस लिखते हैं ये साध्य हेतु हो द्रव्य हेतु हो साध्यस्य साध्य अभाव साध्य साध्यो उत अन्नौसवा प्रत्यक्ष प्रमाणन ये हेतु हो जाएगा य साध्य जैसे साध्या, साध्या प्रमाण्तरे निश्चित पक्ष निश्चित पक्ष निश्चित स तो बाधित ये हेतु बाधित हो गया समझाना नहीं आया इसलिए ये कहते हैं यथा बनिरनुष्ण द्रव्यवाद अत्र अनुष्णव साध्य है न तदभाव उष्ण क्या है चाचू से क्या क्या है बोलो ना बोलो ऐसे जो हो गया चा इसी प्रकार हम कहेंगे ये इसका अर्थ है इसको अर्थ बोल देंगे तो इसको अर्थ आपका अरे चाचु चक्षुषा गृहते चाक्षुषम ज्ञानम रूप ज्ञानम चाचुस है ना तो उसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो गृहित ज्ञान है है ना स्पर्शन प्रत्यक्षण त्वेन्द्रियण तो गृहित प्रत्यक्ष का नाम है स्पर्शन अर्थात स्पर्श ज्ञानम ने? तो ये कहते हैं अत्र वन्य क्या अत्यभावना साध्य का अभाव उत्तर साध्य उसका अभाव हो गया उष्ण तो स्पर्शन प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण स्पर्शन हो गया क्या है स्पर्श प्रत्यक्ष के द्वारा गृह इति बाधित क्योंकि स्पर्श प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है ना प्रत्यक्ष अनुमान आदि तो प्रत्यक्ष ये अनुमान से भिन्न प्रमाण है से प्रतक्षा, प्रतक्षा से होने जो जो ये तो बाधित हो गया बाधित तो हो गया इसका नाम है बाधित तो, ये व्याख्यान ये अनुमान है नो उसमें पदकृति है तो, तो इतना ही है ना तो फिर टाइम लगेगा टाइम हो गया ना हो अभी सरल है और कुछ विशेष नहीं है ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमेदाशिष्य